श्रीमद्भगवीता शांक भाष्यध्याय यस्ोदिजते लोको लोकान्नोदिजते यर्षामर्ष भयोद्वेग प्रियः। ये प्रियन न उदीजते न उद्वेग न संतप्त्यते न संुभ्यते लोकः। तथा लोकाद लोका उदीयते चयः जिस सन्यासी से संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता अर्थात संतप्त क्षुब्ध नहीं होता और जो स्वयं भी संसार से युक्त नहीं होता हर्षामर्ष भयोद्वेग हर्ष चमर्ष चय च उद्वेग चर्षामर्ष भयोद्वेगै मुक्ता हर्ष प्रियलाभे अतक उत्कर्षो रोमांचनाश्रुपातादिलिंग अमर्ष असहिष्णुता भयम ताग उद्विघ्नता तेह मुक्तो य स च मे प्रिय जो हर्ष अमर्स भय और उद्वेग से रहित है प्रिय वस्तु के लाभ से अंतकरण में जो उत्साह होता है रोमांच और अश्रुपात आदि जिसके चिन्ह हैं जिसका नाम हर्ष है और सहिष्णुता को अवस्य कहते हैं त्रास का नाम भय है और उद्विघ्नता ही उद्वेग है इन सबसे जो मुक्त है वह मेरा प्यारा है अनपेक्षा अनपेक्ष सुतिर्दक्ष उदासीनो ग्य सर्वरम्भ परित्यागी समय प्रियः विषय देहेन्द्रियबंधादीसु अपेक्षा विषय अनपेक्षो निस्पृह सूचि बाह्यन आभ्यंतरेण च शौचन संपन्न दक्ष प्रत्युत्पन्नसु कार्यु शु, यतिपत्ति समर्थ है जो शरीर इंद्रिय विषय और उनके संबंध आदि स्पृह के विषयों में अपेक्षा रहित निष्प्रिय है बाहर भीतर की शुद्धि से संपन्न है और चतुर अर्थात अनेक कर्तव्यों के प्राप्त होने पर उनमें से तुरंत ही यथार्थ कर्तव्य को निश्चित करने में समर्थ है उदासीनो न क्य मित्रादेह पक्षम भजते यह उदासीनो उदासीनों यति गंतव्यो गय तथा जो उदासीन अर्थात किसी मित्र आदि का पक्षपात न करने वाला सन्यासी है और गव्य निर्भय सर्वरमीत्यागी आरभ्य आरंभा इमुत्रफलभोगा काम हेतून कर्मा सर्वांभान परीलम अस्यरंभपरितागी यो मद्भक्त तथा जो समस्त आरंभों का त्याग करने वाला है जो आरंभ किए जाए उनका नाम आरंभ है इसके अनुसार इस लोक और परलोक के फल भोग के लिए किए जाने वाले समस्त कामना हेतु कर्मों का नाम सर्वारम्भ है उन्हें त्यागने का जिसका स्वभाव है ऐसा जो मेरा भक्त है वह मेरा प्यारा है किंच तथा जो नृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सुभा शुभ परित्यागी भक्तिमा प्रियः यो न शिष्यति इष्ट शिष्य न नएष्टि अनिष्ट प्राप्त न शोच प्रिय वियोगे न च अतः कांक्षति शुभाशुभे कर्मी पर शीलम से शुभाशुभपरिगी भक्तिमा ये प्रियः जो इष्ट वस्तु की प्राप्ति में हर्त मानता अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष नहीं करता प्रिय वस्तु का वियोग होने पर शोक नहीं करता और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा नहीं करता ऐसा जो शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देने वाला भक्तिमान पुरुष है वह मेरा प्यारा है समुच मित्रेश तथा मानापमान शेतो च सुख दुखेशु सम विवर्जिता सम शत्रो च मित्रे चथा मनापमो पूजापरिभवोर शीतोष्ण सुखदुखेशु सर्ववर्जिता जो शत्रु मित्र में और मानपमान में अर्थात सत्कार और तिरस्कार में समान रहता है एवं शीत उष्ण और सुख दुख में भी समभाव वाला है तथा सर्वत्र आसक्ति से रहित हो चुका है किल्यनिदास्तुतिमौनीसंतुष्टो तो ये कनकेतरमतिर्भक्तिमा प्रिय नर तुनिंदस्तुति स्तुति तेतल्य सल्यनिन्दास्तुति मौनी मौनवान्युष्टो ये क्षेत्र शरीरस्थितिमात्रेण जिनके लिए निंदा और स्तुति दोनों बराबर हो गई है जो मुनि वाक है अर्थात वाणी जिसके वश में है तथा जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर स्थिति मात्र से संतुष्ट है तथा च उक्तम ये निदा छन्नो ये निदाशिता क्वन सायी चाहवा ब्राह्मणं विदो कहा भी है कि जो जिस किसी अन्य मनुष्य द्वारा ही वस्त्रादि से ढका जाता है एवं जिस किसी दूसरे के द्वारा ही जिसको भोजन कराया जाता है और जो जहाँ कहीं भी सोने वाला होता है उसको देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं किंत अनिकेतो निकेत आश्रयो निवासो नियतों न विद्यते य सह अनिकेत अनागर इत्यादि स्मृत्यंतरा स्थिर स्थिरमति स्थिरा परमार्थ वस्तु विषया मति ही यहाँ स्थिरमति ही भक्तिमान में प्रियो न तथा जो स्थान से रहित है तथा जिसका कोई नियत निवास स्थान नहीं है अन्य स्मृतियों में भी अनागारह इत्यादि वचनों से यही कहा है तथा जो स्थिर बुद्धि है जिसकी परमार्थ विषय बुद्धि स्थिर हो चुकी है ऐसा भक्तिमान पुरुष मेरा प्यारा है अद्वेष्टा सर्वूता अक्षर से उपासका निवृत्तसर्वेक्षा धर्मजातम् परमार्थज्ञाननिष्ठा धर्मजात समस्त उपसतृष्णा से निवित्त हुए परमार्थ परमज्ञाननिष्ठ अक्षरोपासक सन्यासियों के इस सर्वूतालोक द्वारा प्रारंभ किए हुए धर्मसमूह का उपसंहार किया जाता है ये तो धर्मृत युवासते मरमा भक्ता सेव मे प्रियानियासीनो धर्मामृत धर्मादनपेत धर्म चदमृत तदमृतुवाद यथोक्त अदेष्टा सर्वूता पर्युपासते अठीयती संतह सत मत्पर यथोक्ता अहम अक्षरात्मा अक्षरा निरतिसया गति ये मत्परमा मद्भक्ता च उत्तमाम परमार्थ उत्तम परम्ञानलक्षण भक्ति आश्रिता अतिवे प्रिया जो सन्यासी इस धर्म में अमृत को अर्थात जो धर्म से ओतप्रोत है और अमृतत्व का हेतु होने से अमृत भी है ऐसे इस अद्वेषता नाम इत्यादि श्लोकों द्वारा ऊपर कहे हुए उपदेश का श्रद्धालु होकर सेवन करते हैं उसका तो अनुष्ठान करते हैं वे मेरे परायण अर्थात मैं अक्षर स्वरूप परमात्मा ही जिनकी नृत्य सह गति हूँ ऐसे यथार्थ ज्ञान रूप उत्तम भक्ति का अवलंबन करने वाले मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है प्रियो ही ज्ञाननोत्यर्थम यूचित तदव्याख्या यह उपसृत भक्ता अतीव में प्रिया इति प्रियो ही ज्ञाननोत्यर्थम इस प्रकार जो विषय सूत्र रूप से कहा गया था यहाँ उसकी व्याख्या करके भक्ताव में प्रिया इस वचन से उसका उपसार किया गया है यस् धर्माद यथोक्त अठीन अनुतिषं भगवत भगवतो परमेश्वर परमेश्वरस्य अतिव मे प्रियंध्यामृत मुक्षुना यत्न अनुे विष्णो प्रिय परम इति जिग्मीषुणाक्या कहने का अभिप्राय यह है कि इस यथोक्त धर्मयुक्त अमृत रूप उपदेश का अनुष्ठान करने वाला मनुष्य मुझ साक्षात परमेश्वर विष्णु भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है इसलिए विष्णु के प्यारे परम धाम को प्राप्त करने की इच्छा वाले मुमुक्ष पुरुष को इस धर्मयुक्त अमृत का यत्नपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए श्रीमद् महाभारती शतसहस्रायाँ सहीतायासिक्यामी श्रीमद्भगवीता सुन सूब्रह्म विद्या श्रीकृष्णाजुन संवाद नाम द्वादश्याय